प्रश्नोत्तरदीप माला ईश्वर तत्व जिज्ञासा ईश्वर तथा प्रकृति की सत्ता निरपेक्ष कही जाती है यहाँ पर निरपेक्षता का क्या तात्पर्य है समाधान जो अपने अस्तित्व के लिए दूसरे की अपेक्षा न रखे उसे निरपेक्ष कहा जाता है जैसे ईश्वर की प्रकृति से उत्पन्न हुआ संपूर्ण जगत की सत्ता उस ईश्वर से है ईश्वर की सत्ता से ही सारा जगत सत्य मालूम पड़ता है परंतु ईश्वर को अपनी सत्ता सिद्ध करने के लिए किसी अन्य की आवश्यकता नहीं होती इसलिए ईश्वर की सत्ता निरपेक्ष है प्रकृति को वेदांत में निरपेक्ष नहीं मानते ईश्वर की सत्ता से ही प्रकृति की सत्ता मानते हैं इसलिए वह स्वतंत्र नहीं है सांख्यमत वाले प्रकृति को भी निरपेक्ष मानते हैं परंतु यह मत वेद सम्मत नहीं है जिज्ञासा वेद को परमात्मा का निश्वास कहने का क्या तात्पर्य है समाधान यहाँ पर निश्वास कहने का तात्पर्य है कि परमात्मा के अंदर जो ज्ञान राशि है वह शिष्ट के आदि में वेद के रूप में उससे स्वाभाविक ही प्रकट हो गई जैसे रत्न में प्रकाश स्वाभाविक ही होता है वह प्रयत्न करके प्रकट नहीं करता ऐसे ही परमात्मा ज्ञान स्वरूप हैं वेद स्वरूप हैं उसका स्वभाव ही ज्ञान है वेद उसका स्वभाव है परमात्मा ने किसी प्रकार का प्रयत्न करके उसे प्रकट नहीं किया जैसे हमारा प्रश्वास निश्वास बिना प्रयास चलता रहता है उसी प्रकार सृष्टि के लय के समय वह ज्ञान वेद परमात्मा में विलीन हो जाता है और उत्पत्ति के समय बाहर प्रकट हो जाता है जिज्ञासा अद्वितीय परमात्मा से यह सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई समाधान आप जब सो जाते हैं तो स्वप्न कैसे उत्पन्न हो जाता है वह जबरदस्ती की कहीं से आ जाता है यहाँ अंतर इतना ही है कि आपके अंदर उत्पन्न होने वाला स्वप्न आपके अधीन नहीं होता और परमात्मा में जो उत्पन्न होता है वह उसके अधीन होता है आप भी चेतन हैं इसलिए स्वप्न में सब उत्पन्न कर लेते हैं पर आपकी उपाधि अविद्या है इसलिए वह भुला देती है कि आपने उत्पन्न किया ईश्वर की उपाधि माया है और वह उसके अधीन रहती है इसलिए ईश्वर की स्मृति का लोप नहीं होता अतः वह जब चाहे सृष्टि प्रकट कर देता है और जब चाहे लय कर देता है जिज्ञासा भगवान ने ऐसी सृष्टि क्यों की जो जीवों के बंधन में हेतु बन गई समाधान भगवान की सृष्टि जीव के बंधन में हेतु नहीं है अपितु जीव ने जो उसमें मिथ्या मैं और मेरा किया है वही बंधन में हेतु है भगवान ने सृष्टि की और जीव ने कहा यह मेरा है तो वह इसमें फंसेगा ही एक बार एक व्यक्ति रेल से मद्रास पहुंचा, वहां पहुंचने पर रेल के डिब्बे में उसको एक लावारिस संदूक पड़ी दिखाई दी वह उसके पास पहुंचा कि इतने में टीटीआई आ गया और बोला यह संदूक किसका है तब उसने कहा मेरा है टीटीआई ने पूछा लगेज करवाया है उसके ना करने पर टी, टी ने 50 रुपए लेकर लगेज बना दिया अब उसने कुली को बुलाया और कुछ रुपये देकर वह संदूक उसके सिर पर रख दिया इतने में सामने से एक पुलिस वाला आ गया उसने पूछा इसमें क्या है तब कहा कुछ नहीं घर का थोड़ा सा सामान है जब पुलिसवाले ने जाना कि इसमें बहुत वजन है तब कहा इसे खोलिए अब वह इधर उधर चाबी खोजने लगा पर चाबी कैसे मिलेगी देखिए शुरू से अभी तक झूठा ही नाटक कर रहा है पुलिस वाले ने किसी प्रकार उस संदूक को खुलवाया तो देखा उसमें एक मुर्दा रखा हुआ है पुलिस वाले ने उसे पकड़ लिया विचार कीजिए यहाँ पर उसके पकड़े जाने में हेतु संदूक को कहा जाए या उसने जो मिथ्या मेरा किया उसे इसी प्रकार परमात्मा की सृष्टि में आप यदि मैं और मेरा करेंगे तो बंधेंगे ही जिज्ञासा कभी कभी तो परमात्मा पर बहुत क्रोध आता है कि उसने ऐसी माया को क्यों बनाया जिसने संपूर्ण जगत को बांध रखा है क्या यह ठीक है समाधान यह अज्ञान की महिमा है कि व्यक्ति अपनी गलती नहीं मानता और दूसरे पर दोषारोपण करता है आप माया में बधे हैं तो परमात्मा का इसमें क्या दोष है जिससे आपको उन पर क्रोध आ गया जीव कर्म करता है और उसके बदले भोग चाहता है भोग माया के बिना हो नहीं सकता परमात्मा ने तो जिम्मेदारी ले रखी है कि तुम कर्म करो मैं तुम्हारी कामना के अनुसार फल दूंगा ऐसे में परमात्मा को माया की रचना करनी पड़ती है आप अपनी कामनाओं को समेटो तो माया का आपके लिए कोई काम नहीं रहेगा और न आपको बांध पाएगी